वश्य बीजा शंकमुशंकरचार्य मंवाचराय प्रभाष्यों वंदेपराजे मूलिभेदाकोमयात्रे शांति साध्य सो उपादान गोचर अपरुक्ष ज्ञान चिकित्सा ये नहीं होगा कह दिया क्यूँ पहले क्या दोष दिखाया दो उसमें ज्ञान और चिकित्सा ये दोनों मान्यता सिद्ध हो जाएंगे। तो उसके लिए कहा अन्यथा सिद्ध क्यूँ वो कारण मानेंगे कृषि व्यापार हो जाएगा और व्यापारण व्यापारण न अन्यथा सिद्ध ठीक है ये कहने के बाद अभी फिर दूसरा दोष दिखा है की स्व शब्द का दृष्टांत और पक्ष में भिन्न अर्थ हो जाएगा उसका समाधान दिया कि हम स्व पदों को छोड़ देंगे और अगर अन्यथा सिद्ध कहते हैं ज्ञान और चिकित्सा वो दोनों तो भी नहीं लेंगे तो केवल कृति तो तब तो तो तो क्या दोष हो जाएगा गौरव हो जाएगा उपादान गोचर कृति कृतिजन्य तो कितना लेंगे तो इसलिए अंतिम में क्या साध्य कहा गया वहाँ विशेषता कृतित्व कारणता निरूपित उपासी तो ऐसा अगर कहेंगे और हमारा हेतु क्या हुआ है हो और पक्ष हम लेंगे कार्य को जन्य को ऐसा लेने से बाद हो गया कहा दिखाए ध्वंस तो ध्वंस पक्षता अवच्छेद है पक्षता अवच्छेद जन्य तुम तो जन्य तो वान जन्य हो गया ध्वंस किंतु तो उसमें साध्य नहीं रहा साध्य क्यों नहीं रह पाया हमारा साध्य का घटक है समवाय सम्बन्ध अवचीन कार्य समुवाय संबंध से नहीं रहेगा तो ठीक है अभी इसका निराकरण हमको करना है तो क्या करेंगे तो साध्य को पक्ष में रख देंगे ना धूमो को पक्ष कोटी से हटा देंगे ध्वंस को धूमो नहीं ध्वंस ध्वंस को, को पक्ष कोटी से हटा देंगे इसलिए हम पक्षता अवच्छेद को क्या बना देंगे अभी सत्ता विशिष्ट जन ठीक है ये तो दो सौ निराकरण हो गया किंतु अभी पक्ष से हम ध्वंसों को हटा दिए तो ध्वंस अभी पक्ष में नहीं रहा जगत को तीन भाग बांट सकते हैं एक पक्ष बाकी दो क्या हो जाएंगे विपक्ष और सपक्ष तो अभी ये ध्वस या तो सपक्ष बनना पड़ेगा नहीं तो विपक्ष होना पड़ेगा तो विपक्ष किसको कहेंगे जहां साध्य नहीं रहे और वहाँ हेतु हेतु भी रहे और सपक्ष किसको कहेंगे दोनों रहेंगे अभी ये जो ध्वंस हुआ पक्ष तो नहीं है और अभी वो ध्वंस में हमारा हेतु कार्य तो ये रह रहा है तो अगर हेतु गया तो उसको स्वपक्ष होना पड़ेगा ना विपक्ष होना पड़ेगा जहाँ हेतु रहेगा वो पक्ष नहीं है अभी उसको स्वपक्ष होना पड़ेगा ना विपक्ष होना पड़ेगा हेतु है और दोनों नहीं होगा हेतु है और दोनों नहीं होगा तो हेतु फिर व्याप्ति वाला होगा सहचारी होगा हेतु है हे तो क्या होना पड़ेगा अच्छा हेतु है साध्य को होना पड़ेगा तो फिर उसको क्या बनना पड़ेगा तो सब तो बनना ही पड़ेगा तो सपक्ष बनने के लिए आपको अभी वहाँ साध्य को भी लाना पड़ेगा तभी तो अभी ध्वसों में किन्तु साध्य समवाय संबंध ये आ जाएगा क्या नहीं।, नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको वे दोष हो रहा है हेतु है साध्य नहीं है ये वे दोष वारण करने के लिए क्या करेंगे तो उसको सपक्ष नहीं बना करके उसको क्या बना देंगे विपक्ष कर देंगे अर्थात वहां हेतु भी नहीं, नहीं रहे क्योंकि साथ नहीं है तो हेतु को नहीं रहना चाहिए तो हेतु नहीं रहने के लिए हेतु हमारा अभी है कार्यत्म उसमें क्या विशेषण दे देंगे सत्ता विशिष्ट कार्यत्म ये अभी हम विशेषण दे देंगे तो ठीक है अभी इस प्रकार की समाधान हो जाने पर आगे संदेह दिखाया कृतिजन्यम और कार्यत्म कृतित्व कृतिजन्यम अर्थात कारण हो जाएगा कृति कृति कृतिजन्यम कारण कौन हो जाएगा कृति कृति हो गया जनक ये कृतित्व और कार्यत्वे न कार्य कारण भाव में कोई प्रमाण नहीं दे पा गया इस प्रकार की जो तर्क दिया गया उसको कहा कि इस प्रकार की तर्क निर्वृत्ति का है आगे समाधान अभी टीका कर देते हैं कि चलिए हम उस प्रकार के साध्य नहीं मान करके हम केवल कृतिजन्य तो को साध्य मान लेंगे और पक्षता अवच्छेदकों को भी जन्यतों मान लेंगे तो हमारा हेतु है कार्य तो अर्थात य्य तो तत्र कृतिजन्य तो अभी ध्वंस में कार्य है तो कृतिजन्य तो भी वहां आ जाएगा तो कृतिजन्युम किंतु किसका कृति होगा कहेंगे ईश्वर कहतीजन्युम हो जाएगा जैसे हम क्षिति अंकुराद्यों में सिद्ध करते हैं ईश्वर कृत जन्य तुम ईश्वर सिद्ध करने के लिए अभी ध्वस भी पक्षपोटी में ग्रहण हो जाएगा तो हमको तो ईश्वर सिद्ध करना है तो हो जाएगा इस प्रकार के समाधान दिया गया ठीक है अभी आप्य बना दिए कृतिजन्युम और आपका पक्ष रखा था क्षति अंकुरादिक मूल में रखा था अगर आप क्षिति अंकुरदि को पक्ष रखेंगे और साध्य को कृतिजन्य तो रखेंगे और साध्यता अवच्छेद को कोटि से आप समवाय संबंध को भी हटा दिए और कृतिजन्यत्व तो में जो संबंध दिए थे विशेषता संबंध वो भी सब नहीं रखें। तो अगर नहीं रखेंगे तो अस्मदीय कृतिजन्य तो भी अदृष्ट सम्बन्ध क्षिति अंकुरादि का रहेगा नहीं रहेगा रह जाएगी ये दोष को वारण करने के लिए विशेषता संबंध दिया था अब ये विशेषता संबंध को हटा दिए तो होने से अस्मदीय कृतिजन्यत्म ये एक सीति अंकुर आ जाएगा तो फिर ईश्वर सिद्ध होगा ये सिद्ध साधन दोष होगा इसको आगे करते हैं अभी आपका साध्य हो गया कृति कृतिजन्यम और ये साध्य के द्वारा आप ईश्वरीय कृतिजन्यम क्षिति करना चाहते हैं द्वारा ये अपाध्य है ये आप पक्ष में रखेंगे क्षिति अंकुरों में और क्षिति अंकुरो तो कोई मन कोई जीवन नहीं करते हैं इसलिए वो ईश्वर है ईश्वर करने वाला है ऐसा कहेंगे तो भी पूर्व पक्ष कहेगा क्यों ईश्वर करेंगे ये अस्मा। हम लोग ही जो कृति है हम लोग का कृति अस्मदीय कृति जन्य तो क्षित में आएगा कैसे कहेंगे अदृष्ट संबंध है अब तो विशेषता संबंधों को साध्यता आवश्यकता का संबंध कोटी से हटा दिए हैं तो इसलिए अस्मदीय कृति ये भी अदृष्ट संबंध है ना क्षिती अंकुर में आ जाएगा जो कि पूर्व में से दिखाया गया था ये दोष वारण हो जाएगा अगर विशेषता संबंध कह देंगे तो करने जा रहे थे अभी जीवी कृतिजन्य तो हो गया क्या थी अभी अभी क्षिति अंकुरों में ईश्वरीय कृतिजन्य तो में निश्चय कहाँ हुआ कृतिजन्य तो निश्चय हुआ कई ईश्वर का जन्य होगा अथवा जीव का जन्य होगा ये तो निर्णय ना तो कह रहे थे कि ये कृतिजन्य तो क्षित अंकुरों में ये तो कोई जीवो नहीं करता है दिखता नहीं प्रत्यक्ष से न हम सिद्ध कर रहे हैं कि केवल कृतिजन्य तो उसमें आएगा और जीवो का नहीं हो पाएगा नहीं होने से ईश्वर का है। ईश्वर का मतलब आगे सिद्ध करेंगे अभी तक केवल कृतिजन्य तो सिद्ध कर रहे तो सिद्धांत कराए कृतिजन्य तो क्यों सिद्ध करते हैं ये तो सिद्ध है हम तो कहते हैं जीवी कृत जन्य तो है अदृष्ट संबंध से हो जाएगा तो जो आप साध्य सिद्ध करते हैं वो सिद्ध है इसलिए सिद्ध साधन दोष हो जाएगा अगर जीवी कृतिजन्य तो नहीं होगा किन्तु कृतिजन्य तो, तो रहेगा तभी फिर आप कहेंगे कि यह तो पारिश्य से ईश्वर कृतजन्य तो आएगा तभी तो जीवी कृत जन्य तो हो जाएगा ये पूर्व रूप से दोष दिखा रहे हैं देखिये आगे नहीं कृति एवं नात्र साध्यत्वे अभिसाध्य कितना हो जाएगा कृति कृतिजन्य इतने अगर करेंगे अदृष्ट द्वारा हबीरादि गोचर अस्मदीय कृतिजन्य आदाय सिद्ध साधन अस्मदीय कृतिजन्य सीती अंकुरों में आ जाएगा क्योंकि मनुष्य जब कृति करते हैं हबीर पुरोडास इत्यादि ये सब दान के द्वारा ये ये सब ये सब के द्वारा जो याग करता है तो ये याग से आगे जगत बनता है जगत चक्र बनता है उसी से तो अस्मदीय कृति जन्यक्ष अंकुरो में आ जाएगा अस्मदीय कृति जन्य अस्मदीय कृति क्षिति अंकुर में विशेषता संबंध से आएगा किस संबंध से अदृष्ट संबंध से आ जाएगा तो अदृष्ट द्वारा हबीरादि गोचर अस्मदीय कृति जन्य तुम आदाय सिद्ध साधनम आप प्रीति जन्य तो सिद्ध करने चल रहे थे ये तो हम मानते हैं सिद्ध साधनम दोष हुआ हो उसे क्या है तो आप गौरव को कह करके दस आदमी मिल करके एक कार्य कर रहे हैं आप कहते हैं दस आदमी क्यों एक पिशाचो आने से कर देगा उसको भाई वो तो सिद्ध होना चाहिए एक पिशाचो उसको कर देगा उसका बल अधिक होता है किन्तु हमको आँख से दिखता नहीं दस आदमी कहीं कार्य कर रहे हैं कहेंगे ये दस आदमी क्यों करेंगे एक अदृश्य पदार्थ तो कोई आएगा कर देगा वो सिद्ध हो जाएगा तो जहाँ मतलब दृष्टांत है कि रात में एक भारी पत्थर यहाँ से वहाँ उठ गया हम दस आदमी मिलकर के उठे हैं ऐसा कल्पना करेंगे न एक पिशा उसको उठा दिया कल्पना करेंगे सामान्यतया क्या करेंगे दस आदमी क्यों कहते ये तो इसी से हम देखे हैं जिससे हमको तो व्याप्ति ग्रहण है हम कैसे कहेंगे कि कोई पिछाचर आत में इसको उठा करके उसका बहुत बल होता है ऐसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास तर्क होना चाहिए ना अगर हमको लौकिक उपाय से जिसमें हमको व्याप्ति ग्रहण है ज्ञान है उस उपाय से अगर सिद्ध हो जाएगा हम अलौकिक उपाय क्यों जाएंगे तो ये पूर्वपक्ष कह रहा है दस आदमी मिलकर के करेंगे ठीक है करेंगे क्योंकि हम जानते हैं ऐसे ही होता है तो ये सिद्ध हो जाएगा ईश्वर क्योंकि अभी तो वो प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं है ना तो उसको क्यों सिद्ध मानेंगे ये सिद्धांतिका का ताप मतलब पूर्व पक्ष का तात्पर्य अभी सिद्धांते उसका उत्तर देता है थो थो वो तो ईश्वरीय कृतिजन्यो से निराध या वो ध्वंस का व्यापार में कहता है उसके ऊपर पूर्व दोष दिखा रहा है ना अगर ऐसा मानेंगे तो ये दोष नच नक्ष कह करके कह रहे हैं आपने कह दिया निरावाद होता है तो हम उसमें दोष दिखा रहे हैं ये कैसे होगा तो वो अस्मदीय से हो जाएगा तो क्यों अर्थात तो जो अज्ञात तो पदार्थों तो को कारणों कोटी में क्यों लेंग ज्ञात तो पदार्थों तो को लेंगे अस्मदीय आपकृति हाँ हो जाएगा क्यों नहीं होगा वो क्या ना वो पहले दिया था विशेषता संबंध है न अभी तो उसको हटा दिया पहले वो विचार दिया था ना तय न अदृष्ट द्वारा अस्मदीय कृतिक जन्म ना न सिद्ध साधनों ऐसा कहा था अभी आप विशेषता संबंधों को हटा दिए हटा दिए तो फिर वही दोष आ जाए ये है अदृष्ट द्वारा नहीं होगा जीव्य कृति साक्षात जीवकृति हम वहाँ कह रहा था कि देवदत्त दंड प्रहार घटना से जैसा होता है इसी प्रकार की पर्वतों में टूट जाना कुछ वो दिखता नहीं किंतु अदृष्ट द्वारा क्यों नहीं होगा तो भाई अदृष्ट किसके प्रति कारण नहीं होगा इस अदृष्ट द्वारक तो अभी कहते हैं कि अदृष्ट द्वारा जीवी कृति को लेकर के सिद्ध साधन हुआ अभी कहते हैं कि हम विशेषण दे देंगे जो कृति हुआ कहते हैं कि अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्यता तो या विशेषणीय जो कृतिजन्य कह दिए कहते अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्य होना चाहिए अस्मदीय कृति क्षति अंकुर के प्रति जो कारण हो गया अदृश्य के द्वारा न अदृष्ट अद्वारको अदृष्ट द्वारक हो तो हम विशेषण दे, दे देंगे अदृष्ट अद्वारक कृति कृतिजन्युम ये हमारा साध्य हो जाएगा कैसे तो विशेषण नहीं देंगे तो क्षिति अंकुर अस्मदीय कृतिजन्य तो हो जाएगा किंतु हमको अस्मदीय कृतिजन्युम क्षिति अंकुरो में नहीं लेना है इसलिए कहते हैं कि अस्मदीय कृतिजन्यम तो अदृष्ट द्वारा आ रहा तो हम विशेषण दे देंगे अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्यम अदृष्ट अद्वारकृष्ट जो मतलब घट टूट जाना हाँ है वहां ईश्वर को मानना जरूरत नहीं अभी क्षिति अंकुर में हम विचार कर रहे हैं ना स्थिति अंकुर में आपका पक्ष में अदृष्ट और द्वारक कहेंगे वो अदृष्ट द्वारक जीव का हो जाएगा क्या थी घट नहीं आएगा खंड घट आएगा ये सब क्या आप लोग भूल जाने से ऐसे थोड़ी होगा सब जहाँ आपको दिख रहा है कोई करता है वह आप ईश्वर को सिद्ध करेंगे अगर करेंगे तो ईश्वर साधारण करता होगा अभी यहाँ साधारणकर्ता का विचार नहीं चल रहा है ईश्वर को सिद्ध करते हैं जहाँ की कोई जीव अर्थात तो कोई दृष्ट करता नहीं है कोई तो सिद्ध करेंगे नहीं तो ईश्वर को कौन स्वीकार करेगा अदृष्ट अ द्वारा आपका प्रश्न क्या है ये मतलब अन्य में क्षिति अंकुरों में और किस प्रकार की लाएंगे ईश्वर को छोड़ करके अदृष्ट अद्वारक और, और किसका कृति आ जाएगा आपका पक्ष में विचार करना होगा ना तो पक्ष में कृति अंकुरों में अभी जीवी कृति जन्य तो आ जाता है तो जीवी कृत जन्य तो कैसे आ जाता है अदृष्ट द्वारक आया तो अभी हमको जीवीय कृतिजन्य तो को निराकरण करना है और जीवीय कृतिजन्य तो अदृष्ट द्वारक होता है हम कह देंगे अदृष्ट अद्वारक फिर अदृष्ट अद्वारक जीवीय कृतिजन्युम चित अंकुर में आएगा अदृष्ट अद्वारक जीवीय कृतिजन्य तो नहीं आएगा वो तो अदृश्य द्वारा को होता है तो निराकरण हो जाएगा प्रसिद्ध विश्लेषण का क्यों? कोई तो है नहीं अदृष्ट तो अद्वारक कृति जन्य तो यही तो ईश्वरीय कृति को सिद्ध करवाएगा ना ईश्वरीय कृति जो है वो अदृश्य द्वारा का नहीं है लेकिन अदृष्ट अद्वारा देखी अदृष्ट अद्वार को कृतिजन्य तो वो जो स्वामी जी कह रहे थे प्रहार कर दिया तो तो जीव में ही किया तो जीव में जो ना आपको अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्य तो दिखाया गया ये, ये सिद्ध कर दिया साथियों को यहाँ सिद्ध किया किंतु ये अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्य तो यहाँ ये जीवीय कृति हुआ, हुआ। तो अध... अन्यत्र हमको अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्य तो इतने साध्य है हमारा ये हमको आपको दिखा दिया किंतु ये अदृष्ट अद्वारक तो, ये जीव का है ईश्वर का है वो बात नहीं हमको साध्य दिखाना है ना साध्य प्रसिद्ध है ये साध्य किसका है जैसे महानस में बनी दिखाया तो ये महानस का बनी वो बात नहीं है बन्ही को दिखाना हमारा साध्य बनी है बन्ही को दिखा दिया तो साध्य प्रसिद्ध है साध्य किसका है वो लोग बात है खंडक हाँ खंडगट में दिख जाएगा खंड घट में अदृष्ट अ द्वारक न वहां सिद्ध करना थोड़ा कठिन होगा अदृष्ट अद्वारकृति हाँ ठीक है खंडगट में हो जाएगा खंड घट में अदृष्ट द्वारक जीव का होगा अदृष्ट द्वारक अगर हम अदृष्ट अद्वारक लगाएंगे तो फिर खंडगट में भी नहीं घटेगा जीव का दृश्य द्वारा खंडगठ में भी बैठ जाएगा वो तो पक्ष कोटि में है जो क्षिति अंकुर कहते थे अंतिम में खंडगठ हो जाएगा ठीक है आगे देखिए ईश्वर का ईश्वर का कृति में ना ईश्वर का कृति वो वेदांती लोग सब गलत करते हैं हम लोगों को हम न्यायिक लोग नहीं मानते वेदांती लोग की ईश्वर का कृति जीवों का अदृश्य से चलेगा ईश्वर का कृति आगे सिद्ध करेंगे नित्य है इसलिए जीवों के ऊपर निर्भर नहीं करेगा ईश्वर का कृति ज्ञान इच्छा ये नित्य होता है ना आज जो नित्य होता है दूसरों के ऊपर कैसे निर्भर करेगा इसलिए जीवों का अदृष्ट में नहीं फिर भी अदृष्ट अद्वार अंकुर में घटन ही खंड घटना देखिए हम विचार करके देख लीजिये कल पाठ विलंब होता है ना अदृष्ट अद्वार को कहने से और जीवी आकृति में नहीं जाएगा क्योंकि जीव कृति जहाँ हमको कोई जीव का कर्तृत्व तो दिख नहीं रहा है ऐसा चीज हमारा पक्ष है जहाँ जीव का कृति दिख रहा है प्रत्यक्ष इत्यादि में वो पक्ष नहीं है उसको लेकर के विचार नहीं करना है तो जहां कोई जीव का कर्तृत्व तो नहीं दिख रहा है ऐसा जगह में देखिए जीव का कर्तृत्व तो नहीं दिख रहा है फिर भी घट रहा है कार्य तब हम कहेंगे कि अदृष्ट के द्वारा हो रहा है हम कहेंगे अदृष्ट द्वारा तो नहीं लेना है तो फिर जीवों का कृति नहीं आ पाएगा तब तो किसका कृति वो ईश्वर सिद्ध होगा अदृष्ट अद्वारक कृतिजन्यता विशेषणीय अभी ये हमारा साध्य है उसमें विशेषण दे देंगे अदृष्ट अद्वारक तो अभी हमारा साध्य कितना हो जाएगा अद्वारक कृतिजन्यम विशेषणीय इतनी दिख आप बहुत इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कह दिया आप लोग करिए जितना करना है आगे और करिए ठीक है अभी इस प्रकार की अनुमिति होने से हमको कृति जन्य में सिद्ध हुआ और ये जीवी कृति नहीं होगा अब अदृष्ट और द्वारक दे दिए तो ये कृति और किसी का होना पड़ेगा वो जिसका होगा वो एक होंगे नाना होंगे और वो जो अगर एक होंगे उसमें कृति एक होगा नाना होगा और कृति जैसे कृति जन्य तुम साध्य हुआ इसी प्रकार की कहा था कि विनिगमना विरहत तो ज्ञान जन्य चिकित्सा जन्य ये भी सब हो जाएंगे तो अभी ये उसका जो भी कर्ता बनेगा वो एक होगा नाना होगा उसका ज्ञान इच्छा और कृति ये एक होंगे नाना होंगे ये सब संशय अभी होगा इसके लिए कहते हैं एकादृश अनुमित लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञान इच्छा कृति नित्यत्व एक भासते इति नित्य एकत्व सिद्धि तो हम खाली इतना साध्य सिद्ध कर दिए कि किसी का कृति से ये क्षिति अंकुरो इत्यादि बनते हैं और अदृष्ट के द्वारा वो नहीं हो रहा है ये कृति किसका होगा तो ये मुक्तावली में ए, मुक्तावली में एक पंक्ति देखिए इस पुस्तक में 24 पृष्ठा में रहा जहां दिया था यथा घटाधिकार्यम कर्तृजन्यम कार्यवाद तथा क्षितिअंकुरादी कम अभी जहां अनुमान दिया था उसके आगे नच नस्मदादी संभवती अभी कर्तृजन्यम हमारा साध्य हुआ जो की क्षितिअंकुर में हुआ कहते हैं तत तत्कर्तृत्व तत्कर्तृत्व अर्थात क्षति अंकुरादो यद कर्तृत्व अस्मदादीना न संभवती हम लोगों के द्वारा वो संभवत नहीं है क्योंकि क्षिति अंकुरों में कोई जीव अपना कृति करता है ये प्रत्यक्ष गोचर नहीं है और अगर आप कहेंगे कि अदृष्ट के द्वारा इनका कृति जन्यत्व कहते हम साध्य में दे दिए अदृष्ट और द्वार तो होने से इति तत्कर्तृत्व ईश्वर सिद्धि क्षिति तो अंकुरश्वर की सिद्धि हो जाएगी यहाँ तक तो मुक्काबली तो कार अभी उसके आगे देखिए दिन करी अभी हमको संशय हो सकता है कि नाना ईश्वर और प्रत्येक ईश्वर में नाना ज्ञान नाना चिकित्सा नाना कृति ये हो सकते हैं। उसके लिए समाधान देता है कि लाघव ज्ञान सहकारण तो ये लाघव एक मान्य से अगर संभव है तो यह सर्वज्ञ सर्ववित तो कहा गया तो अगर उनका कृति में सामर्थ्य है कि एक कृति में जगत बन सकता है ये नाना कृति क्यों मानेंगे और एक ईश्वर में अगर सामर्थ्य है जगत बनाने का नाना ईश्वर क्यों मानेंगे इसको सब लाघव ज्ञान कहते हैं देखिए रामरुद्री में लाघव ज्ञान प्रतीक दिया है बन्ही व्याप्य धूमवान परामर्शाद बन्हेर महानशीय लाघवम इति लाघव ज्ञान सहकृताद यथा ही यथा ही क्या के सहकृता है? है ना आ, इस पुस्तक में पर्वतीय है है उसको काट, पर्वतो है, काट देंगे महानस्य बन्ही इति अनुमित यहाँ तक पंक्ति देखिए बन्ही व्याप्य धूमवान परामर्श से मिला न आप लोग पंक्ति बन्ही व्याप्य धूमवान परामर्श से ये बनि व्याप्य धूम धूम ये कहाँ देखे हम लोग महानस में देखे तो बनि व्याप्य धूमवान तो महानसीय धूम को ही वो देख रहा है जो कि की महानसीय बनी व्याप्य क्योंकि पर्वतीय जो धूम देख रहा है वो तो बन ही व्याप्य देखा नहीं इसलिए कहते हैं की बनि व्याप्य धूमवान परामर्श बन्हेर महानसीय लाघवम जैसे वहां होता है इसी प्रकार के लाघव ज्ञान सहकृता यथा ही जैसे महानस्य इति अनुमिति किया जाता है महानसम में पर्वत धूम और बन्ही का व्याप्ति ज्ञान हुआ होने के बाद कहता है कि अयम महानसम ये बंधी व्याप्य धूमवान कभी बंधी व्याप्य धूमवान कहने से कौन सा धूम है महानस्य धूम तो महान से धूम से महान से की ही अनुमिति हो जाएगी अरे ऐसा क्यों करेगा जीजे से। वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष अनुमान बुभुत संत तर्क रसी का जिस प्रकार की धूम बनी में आप व्याप्ति देखे है लाघव से उसी प्रकार की धूम बंदी में ही आप अनुमिति करेंगे करें। जैसा अनुमिति तथा कृत एकत्वे नित्यत्वे च च कृति को जो कृति अगर अंकुरादि का जनक है वो एक हो और नित्य हो इसमें लाघवम एक है लाघव नित्य क्यों मानेगे कहेंगे अगर क्षित्य अंकुरादि का जो जनक है उसका कृति भी अगर उत्पन्न विनाश वाला होगा फिर उसके लिए आपको और कारण मानना पड़ेगा तो ये कारण फिर अर्थात ईश्वर को सिद्ध करने चलेंगे तो उनका कृति भी उत्पन्न नाश हो उसके लिए कारण मानेंगे तो ये कारण जब होगा कृति जन्म हो जाएगा कारण चला गया तो वो ईश्वर का कृति हो जाएगा ये अनंत उत्पत्ति विनाश ये सब स्वीकार करना पड़ेगा ये गौरव है इसलिए ईश्वर का कृति नित्य ये भी लाघव ज्ञान शाम रामरुद्री में क्या सी? ये एक दृष्टांत दे दिया कल महानस्य धूम और महानस्य बनी में व्याप्ति ग्रहण होने से लाघव से हम महानस्य बनी का ही अनुमान करेंगे जहां हम मानसीय धूम देखेंगे वहां मानस्य बनी का ही अनुमान करेंगे ये लाघव हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम धूम स्वे व्याप्ति ग्रहण करके पर्वतों करेंगे तब आपको कहना पड़ेगा वहाँ फिर ये ज्ञान लक्षण सनिकर्ष इत्यादि का व्यवहार करना पड़ेगा उस समय गौरव हो जाएगा नहीं तो पर्वतीय धूम में आप कहा व्याप्ति देख लिए ये सब दोष आएगा लाघव ज्ञान एक दृष्टांत तो दे दिया तो लाघव से आप महानुष्य बनी का ही अनुमान करेंगे यहाँ ये कोई कह रहा है तथा कृतेर एकत्वे नित्यत्व लाघव जो, जो कृतिक्षित अंकुरादि के का जनक है वो नित्य है और एक है लाघव है नाना मानेंगे तो उत्पत्ति विनाश वाला होगा उसके लिए कारण मानेंगे ये सब गौरव होगा कृति जन्य व्याप्य कार्य क्योंकि कृति कृतिजन्य आपका साध्य हो गया और आपका हेतु हो गया तो कृति जन्यत्व व्याप्य कार्यवान्न एक स्थिति अंकुरादी जैसे कहते हैं कि बन्ही व्याप्य धूम पर्वत इसी प्रकार की यहाँ हो जाएगा कृति जन्य व्याप्य कार्य तो तथा तो नित्य एक कृति जन्यम इत्यादि अनुमिति तो अनुमिति लाघव ज्ञान सहकृत ये साध्य और आपका हेतु है हे कार्यत्व इससे नित्य कृति कृतिजन्यम ये आपका साध सिद्ध होगा तो होने से जो कृतिकंकुरादि का कारण है वो नित्य भी होगा और एक भी होगा नित्य होगा एक होगा क्यों कहते लाघव तो लाघव ज्ञान सहकृत नित्य एक कृति कृतिक इसका व्याप्य हो जाएगा कार्यक्रम ठीक है आप अनुमिति से सिद्ध किए कृतिजन्यम और लाघव से कह रहे हैं कि वो नित्य होगा और एक होगा यहाँ तक अभी पंक्ति को अभी ईश्वर का जो ज्ञान इच्छा कृति इत्यादि हो गया ये नित्य भी हुआ और एक हुआ एकत्व तो कैसे आ गया कहते लाघव ज्ञान तो ये लाघव ज्ञान केवल लाघव ज्ञान से हो गया कहते नहीं नहीं हम अनुमिति करके कृति जन्य तो सिद्ध किए और ये जो कृति लाघव से उसको एक हम कह दिए तो अभी ईश्वर का ज्ञान इच्छा कृति में एकत्व तो का भान होगा अनुमिति से ज्ञान इच्छा कृति ये सब प्राप्त हुए और लाघव से एक लाख तो ये जो एकत्व तो, ये किस प्रकार की एकत्व तो? ये क्या चीज है एकत्व तो? उसके ऊपर आगे प्रश्न करते हैं नित्यत्व एकत्व पूर्व पृष्ठा में है लाघव ज्ञान सहकारेण ज्ञान इच्छा कृति एकत्वम च चौभा ये ज्ञान इच्छा कृति एक इसका है ईश्वर का जो सिद्ध करने अभी चल रहे हैं जो कि क्षित उपरादि के का जनक हुआ उसमें नित्यत्वर एकत्वम च भाषे और नित्यत्व एकत्वम एक ये अनुमिति केवल अनुमिति से नहीं हो गया लाघव ज्ञान सहकृत अनुमिति से हुआ अभी एकत्व क्या है गुरु पक्ष प्रश्न करता है ईश्वर ना दो की अथवाश्वर ज्ञाना दोमित विषयी क्रियते जो एकत्व तो अभी अनुमिति लाघो ज्ञान सहकृत अनुमिति से आप सिद्ध करते हैं जो विषय होता है आपका अनुमिति का वो की दृश्य अर्थात वो एकत्व तो क्या पदार्थ है एकत्व क्या होता है नए एक एकत्व को क्या मानते हैं संख्या मानते हैं संख्या क्या पदार्थ है सात पदार्थों से गुण अभी एकत्व तो रूपों का संख्या हम कहा कहना चाहते हैं ईश्वर का कृति ज्ञान इच्छा में ये ज्ञान क्या पदार्थ है गुण और एकत्व तो क्या है गुण अभी ज्ञान में एकत्व तो हो जाएगा गुणे गुण अनंगिकारक इसलिए जो आप ईश्वर का ज्ञान को एक कह करके उसमें एकत्व तो आप लाघव ज्ञान सहकारण ले आए वो एकत्व तो क्या पदार्थ कहते गुण तो नहीं होगा अतः ईश्वर ज्ञाना दो की दृश्य में एकत्व तो अनुमित विषयी क्रियते अनुमिति का विषय तो जो एकत्व तो होता है वो किस प्रकार के न था वह संख्या रूपों गुणे गुण अनंगीकार ठीक है अभी वो गुण नहीं होगा अभी क्या पदार्थ तो होगा नूसरा अभी कहेंगे नित्य ज्ञान बन ऐसा पाठ है नित्य ज्ञानवन तो तो काट दीजिए नित्य ज्ञानवनिष्ठ भेद प्रतियोगिता रूपम एकत्वम अच्छा पंक्ति दे दिया नित्य ज्ञानव निष्ठ भेद अभी हम कहेंगे घट निष्ठ पट भेद घटनिष्ठ किस का भेद पट का भेद तो घटनिष्ठ भेद प्रतियोगी कौन हो जाएगा घटनिष्ठ गाट भेद भेद का प्रतियोगी कौन हो गया पट तो घटनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेद क्या हो जाएगा घटनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेद घट निष्ठ भेद प्रतियोगी कौन हो गया पट तो घट नि हो गया पट प्रतियोगिता किस में रहगी पट में प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगिता अवच्छेद कौन हो गया पटत्व तो। पटत्व तो क्या हुआ घट भेद प्रतियोगिता कौन हुआ और कौन हो सकता है जैसे पटतत्व घटनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेद हुआ और कौन हो सकता है पर्वतत्व होगा घटनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेद का पर्वतत्व होगा नदी तो हो जाएगा कौन नहीं होगा घटत्व नहीं होगा तो घटत्व को छोड़ करके बाकी सब का भेद घट में रहेगा तो बाकी सब में रहने वाला धर्म वो प्रतियोगिता अवच्छेद बन जाएंगे तो घट निष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेद का कौन होगा घटत्व होगा तो इसी प्रकार की यहाँ दे दिया नित्य ज्ञान निष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेद तो नवपक्ष कह रहे हैं ये एकत्व क्या चीज है तो एकत्व संख्या नहीं हो पाएगा पूर्व पक्ष निराकरण कर दिया तो आगे कहा जाएगा कि ये होगा अर्थात तो, ये एकदेशी कहेगा पूर्व पक्षी नच कहेगादेशी कहता है कि इसको मार लेंगे पूर्व पक्ष कहे ये भी नहीं हो पाएगा अभी नित्य ज्ञानव व निष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेद अभी भेद किस में रहेगा पंक्ति देकर के कही है भेद किसमें रहेगा नित्य ज्ञान वन निष्ठ है ना? तो भेद किसमें रहेगा नित्य ज्ञान वाला में नित्य ज्ञान वन निष्ठ नित्य ज्ञान वाला में भेद रहेगा तो अर्थात यहाँ वाक्य होगा नित्य ज्ञान वन अनेक ज्ञानवान न ये पंक्ति को लिख लीजिए तो जिस किसी का भेद हम नहीं कर रहे हैं घट में तो घट छोड़कर करे बाकी सबका भेद रह सकता है किंतु तो हमको यहाँ कहना है नित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान न नित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान न हम ये भी कह सकते।, सकते हैं नित्य ज्ञानवान एक ज्ञानवान ऐसा कह सकते हैं किन्तु ऐसा नहीं कह रहे हैं नित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान न क्योंकि हमको भेद दिखाना है इसलिए कह रहे नित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान न प्रतियोगी कौन हो जाएगा नित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान न प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट पटो न प्रतियोगी कौन हो जाएगा पट इसी प्रकार नित्य ज्ञानवान अनेक ज्ञानवान न प्रतियोगी कौन हो जाएगा अनेक ज्ञानवान प्रतियोगिता किसमें रहेगी अनेक ज्ञानवान में अभी अनेक ज्ञानवान अगर प्रतियोगी हो गया उसमें प्रतियोगिता रहेगा उसका अवच्छेद क्या होगा अनेक ज्ञान वत्तव कह सकते हैं धूम वत्तव का क्या अर्थ है अनेक ज्ञान वत्तों का क्या अर्थ हो जाएगा अनेक ज्ञान तो प्रतियोगिता अवच्छेद का क्या हो जाएगा अनेक ज्ञान हो जाएगा अभी अनेक ज्ञान में क्या धर्म रह जाएगा अनेक अनेक ज्ञान में अनेक ज्ञानत्व तो रह जाएगा अनेक ज्ञान में ये अनेक ज्ञान में क्या समाज है न न मतलब नए तो है अनेक ज्ञान अनेक कर्म धारे हो जाएगा ष्ठी भी कह सकते हैं विषय क्यों न ले जाएगा तो अनेकों का ज्ञान होगा न न न यहाँ वो नहीं है अनेकों का एक ज्ञान भी हो सकता है यहाँ कर्मधारा हैं अर्थात क्योंकि हम कहते हैं कि जीवों में अनेक ज्ञान होते हैं अनेक विषय एक ज्ञान ईश्वर का भी है तो यहाँ अनेक ज्ञान में कर्मधारा लिया जा रहा है क्योंकि हम एक ज्ञान सिद्ध करने चाह रहे हैं अनेक ज्ञान नहीं है नाना ज्ञान नहीं है अनेक ज्ञान यश्य तो वो तो ईश्वर में जाएगा ना अभी हमारा प्रतियोगी हो गया कि अनेक ज्ञान व न अर्थात तो अनेक ज्ञान ये हमारा प्रतियोगिता अवश्य ये जो अनेक ज्ञान हुआ कैसी यहां अभी अभी क्या सिद्ध कर रहे हैं आप कहा अभी सिद्ध कर रहे हैं ईश्वर का ज्ञान में एकत्व को रखना है तो अभी आप जीव कहा किधर गए अभी तो, नित्य ज्ञानवान जो होगा वो अनेक ज्ञानवान नहीं होगा अनेक ज्ञानवान नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा ये हम सिद्ध करना चाहते हैं किंतु वो सीधा नहीं कहते हैं कैसे चीज अवच्छेद को हो गया अनेक ज्ञान अनेक ज्ञानवान का, का अवच्छेद को क्या हो जाएगा जो विशेषण है वही अवच्छेद को होगा ना बन्नी बनीमान का अवच्छेद को क्या हो जाएगा बन्नी होगा अब बनी मत्व कहेंगे बन्नी महत्व क्या है बन्नी है तो अनेक ज्ञानवान का अवच्छेद को हो गया अनेक ज्ञान तभी अनेक ज्ञान जो है वो अनेक है और ज्ञान है मतलब आठ दस है संख्या और ज्ञान है अभी अनेक ज्ञान में रहेगा अनेकत्व अनेकत्व रहेगा अब यहाँ पंक्ति देखिए नित्य ज्ञान बनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वम तो अवच्छेद अन दिया है नित्य ज्ञानिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदक कौन बने गया नित्य ज्ञान वनिष्ठ भेद भेद का प्रतियोगिता प्रतियोगिता रह जाएगा अनेक ज्ञानवान में प्रतियोगिता हो गया अनेक प्रतियोगिता हो गया अनेक ज्ञान प्रतियोगिता का अवच्छेद हो गया अनेक ज्ञान तो प्रतियोगिता अवच्छेदक अनेक ज्ञान अनेक ज्ञान में क्या रह जाएगा अनेकत्व रहेगा जा। क्योंकि अनेक ज्ञान कर्म धार है उसमें रह जाएगा अनेक में रह जाएगा अनेकत्व तो नित्य so, ज्ञान वनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदत्व कहने से क्या हो जाएगा नित्य ज्ञान वनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छेद कौन हो रहे अन तो। अनेक ज्ञान अनेक ज्ञान क्या हो रहा है भेद प्रतियोगिता अवच्छेद अभी यहाँ पंक्ति है नित्य ज्ञान वनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अ न को बाद में आएंगे नित्य ज्ञान वनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदक ये अनेक ज्ञान में रहेगा तो वो क्या है कहते हैं अनेकत्व ये जो अनेकत्वम हो गया वो नित्य ज्ञान वनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदकत्वम और हम अगर ये अवच्छेदकत्वम हो गया अनेकत्वम हम कहेंगे तो आएगा तो उसी को कहते हैं नित्य ज्ञान अवनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदक अवच्छेदकन बन गया अनेकत्व तो अवच्छेदत्व हो गया अनेकत्व अनवेदकत्व कह देंगे तो क्या होगा एकत्व एक तो वही अभी कह रहे हैं नित्य ज्ञान अपनिष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदक रूपम अनवच्छेदकूपम एकत्वम तद विषय तद विषय अर्थात अनुमिति का विषय जो ईश्वर में जो ज्ञान में जो आप एक सिद्ध उसका अर्थ हो गया नित्य ज्ञान वनिष्ठ वन भेद प्रतियोगिता अनवच्छेद यही एक अर्थ हो जाएगा ये ज्ञान में सिद्ध होगा ऐसा करने से पूर्व कहता है कि नाच्य भी नहीं होगा ये पंक्ति को देख करके ठीक से हैं थोड़ा और शुद्ध कर लेंगे नित्य ज्ञानिष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेद आज यहां शंकर्य तंकर केशव वातराय उपाश्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागि वोम वज्ञात दक्षिणा मूर्ते नम ओं चा तिषा तिष्टा it mm -hmm.